छांदोग्योपनिषद सांकर भाष्यार्थ अध्याय आठ पंचदस खंड आत्मज्ञान की परंपरा नियम और फल का वर्णन तदय्र प्रजापत प्रजापतेर प्रजापति मनुः प्रजा आचार्यकुलाधी यहाँ गुरो कर्मातिशेषेनासमृत कुटुंबेशीयान धाका दी सर्वन्द्रिया संतिष्ठा पी सर्व भूतान चैथेब्य सल्वेतुषम ब्रह्म लोकमें नुनरावर्तते न च पुनरावर्तते उस इस आत्मज्ञान का ब्रह्मा ने प्रजापति के प्रति वर्णन किया प्रजापति ने मनु से कहा मनु ने प्रजावर्ग को सुनाया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 वह निश्चय ही आयु की समाप्ति पर इस प्रकार बर्तता हुआ अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर नहीं लौटता फिर नहीं लौटता तद्धात्मज्ञानम सोपकरण ओ मित्ते तरम इत्याद्य सहोपासन तद्वाचक ग्रंथेनाष्टाध्यायीलक्षण स ब्रह्म हिरण्यगर्भ परमेश्वर वा तद्वार प्रजापत कश्यपा वाच मलवे आशा मनु स्वुत्रा मनु प्रजाभ्यंपरिया गुपनिज्ञान आद्यागम्यपकरणों के सहित उस इस आत्मज्ञान का औमित्य तदक्षरम इत्यादि उपासनाओं के सहित उसका वर्णन करने वाले इस आठ अध्याय वाले ग्रंथ के साथ ब्रह्मा हिरण्यगर्भ अथवा परमेश्वर ने प्रजापति कश्यप के प्रति वर्णन किया था उन्होंने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने प्रजावर्ग को सुनाया इस प्रकार सुत्यर्थ संप्रदाय परंपरा से आया हुआ विज्ञान आज भी विद्वानों देखा जाता है यथेह पठाद्यध्य प्रकाशितात्मद्या सफलवगम्यमण कशनर्थित प्राप्ति कर्मणो विद्वद्धि अनुष्ठिय मानस्य विशिष्ट सेशिष्ट फलवच्य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 कृत्वा सहारयन यथा यथाधान युक्तियमुक्त सन्नी सर्वो स्मृतुक्तुर्वाणक प्रति कर्तव्यत्वे कर्तव्य गुरुशुश्रूषायाधान्यदर्शनाथ आह गुरो कर्म तत्कृत्व, तत्कृत्वा, कर्म यत तत्व कर्मशून्यों ज्योतिशिष्ट कालस्तेन कालन वेदम अधीते एवं भी नियमताधी तो वेद कर्म ज्ञान फल प्राप्त नान्यथेत्यभिप्राय आचार्यकुल से वेदाध्ययन कर अर्थात यथाविधान जैसे कि स्मृतियों ने नियम बतलाए हैं उनसे युक्त हो अर्थ के सहित वेद का स्वाध्याय कर क्योंकि उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लिए स्मृतुक्त समूर्ण विधि कर्तव्य है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 अभिसमृत धर्मजिज्ञा सुरुकुला निवृत्त न्याय तो धाराहृत कुटुंबे स्थित गास्े वि कर्मणि तत्तिषन ताहस्थ स्वाध्याय सेधान्य प्रदर्शनाथ उच्यते शुच् विभिते मेध्यादी रही देशे यहां न नैत्य यथा च कुर्वन् धार्मिकान् स्वाध्यायधि नैतकर्मी यहाद्याभ्यास किष्यामु विदधर्म धाक ममत्मी स्वृद हादे ब्रह्मी सर्वन्द्रिया संप्रतिप्योपतेन्द्रिय ग्रहण कर्मा च सन्यान हिंसा परपीड़ा अकुवन सर्वूतानी स्थावर भूतान्य जंगवाणी भूतान्यपीडियन अभिसमृत अर्थात धर्म जिज्ञासा को समाप्त कर गुरुकुल से निवृत्त हो नियम पूर्वक स्त्री परिग्रह कर कुटुंब में स्थित हो अर्थात गृहस्थाश्रम में विहित कर्म में तत्पर हो वहाँ भी गृहस्थाश्रम के लिए विहित कर्मों में स्वाध्याय की प्रधानता प्रदर्शित करने के लिए ऐसा कहा जाता है सूचि विविक्त अर्थात अपवित्र पदार्थों से रहित स्थान में यथावत बैठकर स्वाध्याय करता हुआ अर्थात प्रतिदिन का नियमित पाठ और यथाशक्ति उससे अधिक भी ऋगादि का अभ्यास करता हुआ पुत्र एवं शिष्यों को धार्मिक धर्मवान बनाता हुआ अर्थात धार्मिकत्व द्वारा उनका नियमन करता हुआ आत्मा अपने हृदय में यानी हृदयस्थ ब्रह्म में संपूर्ण इंद्रियों को स्थापित उपसंगृहृत कर और इंद्रिय निग्रह द्वारा कर्मों का सन्यास कर अहिंसन हिंसा अर्थात परपीड़ा न करता हुआ यानी स्थावर जंगम समस्त प्राणियों को पीड़ित न करता हुआ भिक्षा निमित्तम भिष्क्ष नापी परपीड़ा सियाद आह अन्यत्र अतीर्थेभ्य तीर्थ नाम शास्त्रु विषय तथा न्यत्रे सर्वाश्रमीण चैतस्म तीर्थेभ्योनिवे वर्णय कु कुटुबिक यदाषं यीव एवं यथोक्न प्रकारेण वर्तयान ब्रह्मलोकम संपद्यते दहांते न च। पुनरावर्तते शरीर शरीरग्रहणा पुनरावृते प्रतिषेधा आर्चिरादिना मगेण कार्यब्रह्मलोकमस यद्रह्मलोक स्थितव प्राकत इत्यर्थः दुराभ्यास उपनिषद् विद्या परस्य सप्य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 अपने कुटुंब में ही यह सब करता हुआ वह एकारी पुरुष आजु पर्यंत अर्थात यावत जीवन उपरयुक्त प्रकार से ही बरतता हुआ देहांत होने पर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर शरीर ग्रहण करने के लिए नहीं लौटता क्योंकि पुनरावृत्ति की प्राप्ति का प्रतिध किया गया है तात्पर्य यह है कि अर्चरादि मार्ग से कार्य ब्रह्म के लोग को प्राप्त हो जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति रहती है तब तक वह वहीं रहता है उसका नाश होने से पूर्व वह वहां से नहीं लौटता यहां यह शंका होता है कि क्या ब्रह्मलोक के नाश होने के बाद वह लौटता है तो इसका उत्तर है नहीं वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है क्योंकि ब्रह्मलोक के नाश होने के बाद तो कोई लोक ही नहीं रह जाता है न चा पुनरावर्तते न चा पुनरावर्तते यह दुरुक्ति उपनिषद विद्या की समाप्ति सूचित करने के लिए है ये छांदो्योपनिषद अष्टमाध्यादंडष्यम संपूर्ण ये श्रीगोविंदवत्ज्यपादिष्य परमहंसपरिव्राजिकाचार्य श्रीशंकर भगवत छांदोज्योपनिषदभाष्येष्टमोध्याय ओम सतत्त